भूल वृंदावन हरि लाल जय शिव वृंदावन मेहमामृत ग्रंथ की जय श्री निगौ हरी वो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 श्री राधारमण हरी गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बुलवृंदवन बिहारी जय ऊ नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल्तम जगत विश्व लक्षण वाग्ममृतम जगत्सर्गस नवलक्षणलक्षत श्रीकृष्णाक्ष जगद्धाम हृदय येरण प्रवर्तिह तो बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाई श्रीप श्री साग्र जात रघुनाथान सजीवम सह गणरघुनाथ सजीव साध सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सह गणलता श्री, श्री, श्री विशाखान्ता आजान लिभुज कनकावदीर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ जिजरौ युगधर्मौ बंदे जगत्कुण वंदे कृष्ण पदारंगी विलसति वक्ोज प्रणीकृतोंगरागस्वी तलशोणि परितने नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी दिव्याज मातन उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्तम मौन समल हरिहपकोल नारायण नमस्कृत नरम चवोत्तम देवी सरस्वतीीर वाचाकुभ्य कृप सिंधुभ्य पत्ता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गतजन दयावलोक हे भट्टि उम्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कृत मंद मते वृंदावन बिहारी है कृष्ण प्रिय सखे सुबला मोदंते यधारतमयलताशोर य आश्चर्या नंग रंगम रहेलना सत राधा राष्ण राकेत मम समुदायताम शील तत् तत्म वृंदावन प्रियालाल के हृदय में स्वाभाविक रूप में ही विलास को उत्पन्न कर देती है विलास की अभिलाषा को उत्पन्न कर देती है धाम का दर्शन करके शिवृंदावन में प्रियालाल के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई जाती और उनका स्वस्वरूप में जो क्रिया करना वह साधक के हृदय में स्वरूप के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करता है तो स्वरूप आसक्ति एक मुख्य वस्तु है उसके सहायक रूप में श्री प्रभु के विभिन्न जो ऐश्वर्य हैं उन ऐश्वर्यों का कहीं विस्तार है। ईश्वर होते हुए भी स्वरूप में भी आसक्त होते हैं ईश्वर के तीन स्वरूप हैं। ईश्वर का एक स्वरूप है कि जो सृष्टि पालन सौहार और साक्षी रूप में विराजमान है उसका नाम ईश्वर ऐसा भी कह सकते हैं कि जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जी ओ डी ऐसा भी माना जा सकता है ईश्वर का जो दूसरा स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है योग शास्त्र में योगशास्त्र में कहा गया क्लेश कर्म विपाक विपाकाशयी अपरा पुरुष विशेषाहश्वर क्लेश है पांच अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेश और अभिनिवेश अविद्या का तात्पर्य है कि देह को ही आत्मा मान लेना अपने सच्चारण रूप को तो भुला देना आवरण शक्ति के द्वारा माया की और विक्षेप शक्ति के द्वारा देह में अध्यास देह ही आत्मा है देहात्मी को प्राप्त कर लेना यह है अध्यास इसी को कहेंगे अज्ञान अविद्या, अस्मिता का तात्पर्य है कि कर्ता भुक्ता देह को आत्मा मान करके देह कर्ता भुक्ता है उसको आत्मा का कर्ता भुगत तो मान लेना जबकि आत्मा कर्ता भुक्ता नहीं है वो तो केवल साक्षी रूप में विराजमान है परंतु तो जैसे नवचंद्र का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश सरोवर में पड़ रहा है परंतु सूर्य का प्रकाश सूर्य की किरणें सरोवर के साथ में कभी भी मिलकर के एक नहीं हो रही हैं तादात में अपन नहीं है दिखे नहीं दिखे वो अलग है उपाधि हट रही है तो नहीं दिख रहा है सूर्य का प्रकाश परंतु सूर्य की किरणें कभी भी जल के साथ में मिलकर के एक नहीं हुई और जल रूप नहीं हुई वे साक्षी रूप में ही जल में विराजमान ऐसे ही आत्मा वह उपाधि में साक्षी रूप में ही केवल विराजमान है अज्ञान के कारण ये मान लिया गया कि मैं देह हूं परंतु वो है नहीं तो अभिमान जो है वही ये मानता है कि मैं देह हूं तत्त्वता तो आत्मा वह देह नहीं होती है अभिमान के कारण आत्मा को देह मान दिया जा जाता है तो अविद्या अस्मिता अस्मिता का तात्पर्य है कि भोक्ता कर्तृत्व तो, कर्तृत्व तो भोक्तित्व तो। ये उनसे भी परमात्मा रहित है वह साक्षी रूप में ही सर्वोदा विराजमान अविद्या अस्मिता राग राग का तात्पर्य जो सुख है वे मुझे और अधिक मिले मुझे सुख की प्राप्ति हो द्वेश का तात्पर्य है कि अहम अहम को जो दुख देने वाली वस्तुएं हैं वो मुझे प्राप्त न हो जिससे हमको कष्ट हो ऐसी वस्तुएं मुझे प्राप्त न हो और अभिनवेश का तात्पर्य है विषय नहीं है इस समय भोग नहीं कर रहे हैं फिर भी उन विषयों में आसक्ति होना और ये अभिलाषा होना कि ये विषय मुझे मिले तो ये पांच क्लेश हैं तो ईश्वर उसे कहेंगे जो क्लेश कर्म विपाक आशय क्लेश से रहित होकर के विराजमान है उसको हम ईश्वर कहेंगे पांच क्लेश ये क्लेश हुए पांच अब कर्म ईश्वर कर्म से भी रहित है कर्म का जो स्वरूप है वो कहीं बल्दे विद्याभूषण ने श्रीमद् श्रीमद गीता के भाष्य में यह निरूपण किया कि प्राग अभाव अनादि विनाशी पुम प्रयत्न निष्पाद्य भोग साधन पांच गुण बताए कर्म के कर्म के पांच गुण हैं और वो पांच गुण हैं सबसे पहले तो प्राग हा प्राग अभाव प्राग अभाव उसमें नहीं है माने अभी फल नहीं दे रहा है कर्म जो किया वह अभी फल नहीं देगा कभी बाद में फल देगा जैसे कोई बीज है उसमें उसमें वृक्ष छपा हुआ है परंतु तो वृक्ष छपा होने पर भी बीज में पहले से नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कहेंगे भाव भी हो सकता है प्राग भी हो सकता है, ध्वंसा भाव भी, भी हो सकता है चार प्रकार के अभाव कई न्याय शास्त्र में वर्णन किए गए प्राग अभाव का तात्पर्य है जैसे किसी शिशु में नवजात शिशु में लड़की है तो उसमें मातृत्व बंदी के गुण विद्यमान है परंतु तो अभी उसका प्रकाशन नहीं है कोई बालक है उसमें पिता बंदी के गुण विद्यमान है परंतु तो अभी उसमें उनका प्रकाशन नहीं है। तो उसको कहेंगे प्राक अभाव पहले उसका अभाव है ध्वंसा भाव उसे कहेंगे कि कागज है अग्नि में जला दिया अब कागज का अभाव हो गया वो हो गया ध्वंसा भाव अन्योन अभाव कहेंगे उसे जैसे घोड़े का अश्वत्व जो है उसका गोत्व में अभाव है गाय अश्व नहीं है अश्व गाय नहीं है तो उनका ये अभाव है उसको कहेंगे अन्योन्या अभाव और ये तो प्राग अभाव भी हो सकता है तो कर्म के विषय में बात चल रही है कर्म उसे कहेंगे बल्ल विद्याभूषण कहते हैं जिसका प्राग अभाव है अभी व अपने फल को नहीं दे रहा है कर्म किया है परंतु तुरंत फल नहीं दे रहा है प्राग अभाव तो प्राग अभाव अनादि कर्म अनादि तो है परंतु तो अनादि होने पर भी विनाशी है अनादि तो है वो परंतु तो अनादि होने पर भी भोग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा कर्म का विनाश किया जा सकता है प्रायश्चित्य के द्वारा या भोग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा उस कर्म के फल का विनाश किया जा सकता है तो प्राग अभावत अनादि विनाशी फिर चौथा जो गुण है कर्म का वो है पुम प्रयत्न निष्पाद्य कर्म जड़ है उसको करने के लिए कोई न कोई चेतन पदार्थ चाहिए जब तक चेतन पदार्थ नहीं है तब तक कर्म नहीं किया जा सकता है तो निष्पाद्य चेतन पदार्थ के द्वारा ही कर्म किया जा सकता है और वह पांचवा उसका जो गुण है वो है कि वह आगे के भोग और जन्म आदि का कारण होकर के विराजमान तो ईश्वर वह क्लेश से रहित है पांचों प्रकार के क्लेश उन पांच प्रकार के क्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग द्वेश अभिनवेश पांच क्लेश थे फिर कर्म से भी वो रहित होकर के विराजमान है राग अभाव होकर के वो विराजमान है और वो ईश्वर जो है वह क्लेश कर्म विपाक कर्म नहीं है तो कर्म के विपाक भी उसमें नहीं है कि स्वर्ग मिले नरक मिले ईश्वर को इनका कहीं बंधन नहीं है जीव कर्म विपाक से युक्त है परंतु ईश्वर कर्म विपाक से युक्त नहीं है और आशय आशय का तात्पर्य है उसमें संस्कार भी नहीं हैं, जैसे हींग की डिबिया से हींग निकाल दी गई परंतु उसकी गंध बनी रहेगी ऐसे कर्म करने पर कर्म के कर्म का भोग भोग लिया परंतु कर्म के संस्कार फिर भी बने रहेंगे पुनः उन संस्कार के कारण पुनः कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी ईश्वर में ये प्रवृत्ति भी नहीं तो क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे आशयर्श होकर के जो पदार्थ है उसका नाम ईश्वर ये योग की परिभाषा है पंत वैष्णवों ने एक अलग परिभाषा दी तीसरी परिभाषा वो वैष्णव मीमांसा की परिभाषा है कि सृष्टि पालन संवार कारण होकर के जो विराजमान योग की परिभाषा है ईश्वर के विषय में के क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे वह अपराम है और वैष्णवों की जो परिभाषा है वह है कर्तुम अकर्तुम कर्तुम सर्व समर्थ जो कुछ भी कर सकने में समर्थ होकर के विराजमान है श्री प्रियालाल में ये सारे गुण विद्यमान है ईश्वर कहेंगे तो ये सारे के सारे गुण कहीं कहीं विद्यमान हो जाएंगे तो यीड़ कृष्ण प्रिय सखी सुवलाद्याभुताभिरला श्रीमद वृंदावन उनमें श्री प्रिया लाल आनंद पूर्वक क्रिया कर रहे हैं कृष्ण के जितने भी प्रिय सखा हैं विप्रीजन प्रियजन सखागण सुबल आदि और अद्भुत आभिर बाला जितनी भी ब्रिज हैं वे भी श्री जहां जिस ब्रिज में आनंद पूर्वक क्रिया कर रही हैं आश्रय विषय बंद करके वाला ज्वालागण आश्रय विषय बंद करके भक्तगण जहां क्रिया कर रहे है। जैसे हैं जैसे पंचीकृत पृथ्वी में पांचों गुण प्राप्त हो जाते हैं ऐसे ही शांत रसका तात्पर्य है कि कृष्ण को ब्रह्म करके आराधना करना कृष्ण की ब्रह्म के रूप में आराधना यह है शांतरस और ब्रह्म को कृष्ण मानना यह है ज्ञान ज्ञान और शांतरस दोनों में अंतर है शांतरस में कृष्ण को ब्रह्म माना जाएगा कृष्ण को परमात्मा माना जाएगा परंतु तो ज्ञान में जो पर परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत जो पदार्थ है उसको ब्रह्म कह दिया जाएगा श्री शंकराचार्य भगवत शंकर भाष्य में कई रोपण रहे हैं कि ब्रह्म किसे कहेंगे बोलो जो किसी से ढका हुआ न हो और जिस जैसा कोई दूसरा ब्रह्म न हो तो ज्ञान और शा, शांतरस दोनों में अंतर यह है कि कृष्ण को ब्रह्म मानना कृष्ण को परमात्मा मानना ये है शांतरस परंतु तो ब्रह्म को कृष्ण रूप में मानना ये है ज्ञान के कहीं चिन्मय उपाधि से युक्त होकर के ब्रह्म ही कृष्ण रूप में प्रकट हो रहे हैं ये ज्ञान तो श्री कृष्ण के साथ में जो प्रीति है वो प्रीति पांच प्रकार से कहीं की जा सकती है एक प्रीति है शांतरस दूसरी है दास से सख् बात्सल्य और मधुर शांत रस में एक गुण है कृष्ण निष्ठा अर्थात कृष्ण को ही ब्रह्म परमात्मा जगत सब कुछ मान रहे हैं दूसरी जो प्रीति है वो है दास रस दास रस में एक गुण और आ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा जो नंद भवन के दासगण है चित्रक पत्र इत्यादि वे सब ये विचार कर रहे हैं कि नंद भवन के हम सेवक हैं, हमारे राजा हैं श्री नंद बाबा और उन नंद बाबा के राजकुमार हैं श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं श्री बुषवाहन बाबा और उन भुषवाहन बाबा की राजकुमारी हैं श्री राधिका और हम राजकुमारी की राजकुमार की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर लौकिक सद्बंध भाव के द्वारा पूजा है परमात्मा के रूप में पूजा नहीं तो ये हो गया दास रस उससे भी बढ़कर के अधिक मधुर रस जो है वो मधुर रस हो गया सख्स में तीन वस्तु आ गई एक गुण और जुड़ गया वो है असंकोच बुद्धि कहीं संकोच नहीं है कंधे पे चाहेंगे कंधे को चाहेंगे जुठन खाएंगे जूठन खिला देंगे छीन करके खा लेंगे उनके हाथ का कौर अपने हाथ का कौर उसके मुंह में ठूस देंगे तो संकोच नहीं है कोई भी किसी भी प्रकार का तो ये तीन गुण सक्ष में आ गए सक्ष के बाद में एक चौथा एक गुण आता है वो है बासल श्री कृष्ण के साथ में जो प्रीति है इसमें एक गुण और जुड़ गया कि लाल पाल पाल्यता ज्ञान कृष्ण मेरा वार्ड है मैं उसका गार्जियन हूं यह भाव वो मेरा पाल्य है और मैं उसका लालक हूं पालक हूं यह भाव कहीं विराजमान हो जाएगा परंतु मधुर में फिर एक गुण और आ गया कि वहां कृष्ण के लिए कृष्ण को सुख देने के लिए सब कुछ त्याग यहां तक कि अपने देह का भी कृष्ण को समर्पण ये जो भाव है ये मधुर प्रीति में विशेष रूप से प्राप्त हो जाएगा तो जैसे पंचीकरण प्रक्रिया में जो आधा भाग रखा अपने पास में और बचा हुआ जो आधा भाग है उसके चार हिस्से किए और चार हिस्से कर करके सब में बांट दिया तो आकाश में केवल एक गुण है शब्द आकाश से वायु उत्पन्न हुई वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण आ गए वायु से जहां तेज उत्पन्न हुआ वहां पर शब्द रस और तेज रूप ये तीन गुण आ गए रूप से जहां पर जल उत्पन्न हुआ तेज से जल उत्पन्न हुआ तो जल में शब्द स्पर्श रूप और रस चार गुण आ गए और पृथ्वी तक आते आते गंध गुण और जोड़ जाएगा तो ऐसे ही मधुर रस में आते आते कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता पालता ज्ञान और सर्वात्म समर्पण ये पांच गुण सबके सब उपस्थित सब उपस्थित हो जाएंगे शिव चार गुणों का आश्रय होकर के विराजमान है पांचवा जो पहला शांत गुण था वो शांत गुण तो वहां पर नहीं है कृष्ण को परमात्मा करके कोई नहीं मानता है वृंदावन में ब्रिज में हमारे में। जहां पर कृष्ण को परमात्मा करके मानते हैं कोई कोई जैसे गंगाचार्य जी के कोई जमाई आ गए कहीं कोई उनके संबंधी आ गए तो काशी से यदि कोई व्यक्ति ब्रिज के जो आ, बाबा के पुरोहित हैं उन पुरोहितों के कोई संबंधी काशी से कहीं दूर जगह से ज्ञान की जगह से वे आ, कहीं आ गए तो उनकी बात अलग है वे तो कृष्ण को परमात्मा करके मानेंगे परंतु तो ब्रज के जितने भी लोग हैं वे उनको परमात्मा करके नहीं मानते हैं ब्रज के जितने भी लोग हैं वे तो ये मानते हैं कि ये हमारे यजमान के बेटा हैं और हम इनको खूब आशीर्वाद दें हमारा यजमान खूब फले फूले तो कृष्ण को आशीर्वाद देते ही वे परमात्मा करके कभी हाथ जोड़ने वाले नहीं तो उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण प्रिय सखे श्री कृष्ण के प्रियजन जिनमें दास हैं कृष्ण के प्रियजन जिनमें सखागण हैं जिनमें सुवल इत्यादि विराजमान है सखा भी चार प्रकार के भ्रिज में चार प्रकार के शखा कहीं माने गए एक सखा जो है वो है सखा एक पूरी सखा एक प्रिय नर्म सखा ये चौथे हैं सुखा पूरी सखा वो जिनकी सख्प्रीति दास से युक्त है उनको प्री सखा कहेंगे जिनकी प्रिय प्रीति शुद्ध रूप से जिनकी प्रीति शुद्ध रूप से कहीं साक्षी की है वे सखा। प्री नर्म सखा वे जो राशि को जानने वाले हैं और श्री प्रियालाल इनके मधुर प्रीति उसका भी जिनको ज्ञान है और श्री कृष्ण के रहस्य को जान करके कृष्ण के साथ में श्री बुजवान भुष्हानंद राशेश्वर उनका मिलन प्राप्त कराने में भी जो दौत्य करते हुए विराजमान होते हैं वे सखा और सो सखा वे हैं जिनमें बात्सल्य की गंध विराजमान है जो कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े जैसे शिबलभद्र बलभद्र सुभद्र मणिभद्र ये कुछ बड़े होकर के विराजमान है वे सुरसखा तो सुरसखा सखा प्रियन सखा और प्रिय सखा ये चार जो हैं वे विराजमान तो यथक क्रीड़ति इस वृंदावन में जहां कृष्ण के प्रिय विराजमान हैं, जिनमें सखा और सखाओं में भी विशेष रूप से सुबल आदि जो सखा हैं, वो विराजमान हैं। अद्भुत आभिरला और जहां पर अद्भुत आबिर बाल आबिर बाला वे भी विराजमान हैं, गोप बालागण भी विराजमान हैं। ये बासल्य वाली भी हो सकती हैं और ये मधुर रस्य युक्त बाला भी हो सकते हैं तो राजमान है मोदनतेलता पर श्री राधिका की रति से युक्त सखी गण भी विराजमान है जो ललता उज्ज्वल श्री किशोरिया परम उज्वल रस से युक्त जहां श्री किशोरी जी भी विराजमान है अब वृंदावन की यदि श्री निकुंज मंदिर की युथ रचना को देखा जाए तो युथ रचना में सब सबसे ऊपर हैं श्री यूथीश्वरी जैसे श्री राधिका के युद्ध में श्री राधिका भी यूथीश्वरी हुई इसके बाद में तीन प्रकार की गोपी हैं युद्ध के अंतर्गत एक है प्रधाना एक है मद समा और एक है लघवी अष्ट श्री ललता इत्यादि ने चामरे कर्मणि विशाखा चंपकताम चमणी सुदेवी जल रागे श्री रंगदेविका ये श्री राधिका की परम परम प्रिय नर्म सखी हैं जिनको कहीं संकोच नहीं है श्री राधिका के साथ में एक आसन के ऊपर विराजमान होकर के एक सिंघासन के ऊपर विराजमान होकर के जो परम सक्षम नीति के साथ और श्री राधिका जिनके साथ में अपने हृदय के गोपनीय भाव को भी कहीं कह देती है वे हैं प्रधान नगर और जो खोद खोद करके पूछ पूछ करके श्री राधिका के मन के भाव को सामने उगलवा भी लेती है प्रिय नर्म सखी है और इनका जो एरिस्टोकेसी है वो बराबर की है इनका जो आ, सामाजिक स्तर है वो सामाजिक स्तर भी लगभग बराबर का है तो वैश्य कुल वित्त में जो लगभग समान होकर के विराजमान वे राधिका की प्रिय नर्म सखी गण है ये प्रधाना होकर के विराजमान है युथेश्वरी युथेश्वरी के बाद में प्रधाना, फिर दूसरी है मध्या इन प्रधानाओं से बिल्कुल विपरीत जो है वो है लघ्वी प्रधाना तो श्री राधिका को अपनी बिल्कुल बराबर की सखी मानती हैं और उस स्थिति में श्री तेरी साड़ी मैं पहन लू मेरी साड़ी तू पहन ले मेरा आभूषण तू पहन ले तेरा हार मैं पहन लू वहां संकोच नहीं है परंतु जो लघवी सखी हैं वे भले किसी भी कुल की हो वे अपने आप को अत्यंत छोटी करके मानती हैं जैसे श्री राधिका यूथ में श्री वृंदा जी जैसे श्री राधिका युथ में श्री नांदी मुखी जी श्री कुंदलता जी ये अपने आप को छोटा करके मानती हैं श्री वृंदा तो देवी हैं परंतु तो फिर भी अपने आप को छोटा करके मानती है दूसरी है माने उनमें भाव भी विराजमान है, है और सख्य भाव भी विराजमान है इन दोनों का एक समन्वय इन सखियों में विराजमान है तो वो दंते यत्न राधा जहां पर आबिर बालागर विराजमान है और आबिर बालाओं के जो तीन प्रकार प्रधाना समा और लघ्वी ये तीनों प्रकार जहां पर विराजमान हैं ऐसे आमिर बाला भी विराजमान हैं है मोदंते राधा में ललता उज्ज्वल श्री किशोर जहां पर श्री राधे राधिका उनसे प्रीति रखती हुई ललता इत्यादि भी विराजमान हैं श्री ललता इनमें प्रधान होकर के विराजमान उज्ज्वल श्री किशोर ये उज्जवल किशोरी भाव की जो गोपिकागण हैं, वे श्रीमद वृंदावन में विराजमान हैं। श्री ललता आप श्री राधिका की सखी होकर के विराजमान हैं। इन सखियों में सखियों के भी अनुगत होकर के जो विराजमान होंगे वे मंजरीगण हैं इन मंजरी गणों में श्री राधिका के प्रति परम परम आदर का जो भाव है वह आदर का भाव विशेष रूप से विराजमान है सखी का भाव सखियों में का भाव और इनमें अत्यंत आदर का भाव वह विराजमान है तो श्री किशोरी गण विराजमान है इन किशोरियों में श्री राधिका के प्रति जो प्रीति है वह प्रीति भावोल्लास कहलाएगी मंजरियों की जो प्रीति है वो भावोल्लास कहलाएगी भावोल्लास को ही विशेष रूप से केंद्रीय भाव के रूप में श्री वृंदावन शतक में स्थापित किया गया है माने दासियों का नुकुंज मंदिर की जो दासी हैं उनका श्री राधिका के जो भाव है वो ही मुख्य रूप से यहां निरूपण किया गया है सखी का सखी के प्रति प्रेम होगा श्री राधिका सखी के प्रति प्रेम करेंगे ललता के प्रति प्रेम करेंगे ललता श्री राधिका के प्रति प्रेम करेंगे परंतु श्री राधिका का ललता के प्रति जो भाव है जो प्रीति है वो प्रीति स्थाई कोटि की नहीं है वो संचारी कोटि की है वो प्रीति संचारी कोटि की है परंतु श्री रूपमंजरी जी के श्री राधिका के प्रति जो प्रीति है वो स्थाई कोटि की है श्री राधिका का सबसे अधिक प्रेम होगा किससे श्याम सुंदर से और श्याम सुंदर के प्रीति में क्योंकि ललता सहायक हैं इसलिए उनकी सख्ती प्रीति श्री श्याम सुंदर की प्रीति की सहायिका होकर के विराजमान है इसलिए वह संचारी होकर के विराजमान होगी परंतु तो श्री रूपमंजरी जी उनकी श्री राधिका के प्रति जो प्रीति है वो प्रीति कहीं स्थाई है ऐसे श्री ललता का श्री श्याम के प्रति जो प्रेम ललता का जो राधिका के प्रति प्रेम है वो स्थायी भाव है वहां पर सख्य प्रीति ही स्थाई होकर के विराजमान है तो श्री श्याम के प्रति उनकी जो प्रीति है वो श्री राधिका से या तो बराबर होगी या राधिका से थोड़ी कम होगी तो जहां राधिका के प्रेम से प्रीति बराबर हो या कम हो उसको हम कहेंगे भाबोल्लास परंतु यदि कृष्ण की अपेक्षा सखी के प्रति प्रीति कुछ कम ही हो तो वहां पर उसको हम कहेंगे कहीं सक्षु प्रीति तो श्री ललता जब श्री कृष्ण से प्रीति श्री राधा रानी से प्रीति कर रही है तो कृष्ण से भी बढ़कर के श्री राधा रानी के प्रति उनकी प्रीति है तो जहां कृष्ण से बढ़कर के प्रीति हो उसका नाम है भाव और जहां कृष्ण के समान हो या उससे कुछ कम हो उसको हम कहेंगे कहीं सख् प्रीति या सखी की प्रीति तो श्री राधिका की रूपमंजरी के प्रति जो प्रीति है वो संचारी की कोटि में आएगी जबकि श्री रूपमंजरी या ललता की श्री राधिका के प्रति जो प्रीति है वो स्थाई भाव की कोटि में आएगी तो मोदन ते राधा रतिमय इससे राधिका ज्यादा उपास हुई राधिका के संबंध से कृष्ण के साथ में ललिता की प्रीति है ललता की कृष्ण के साथ में सीधी प्रीति नहीं है रूप की राधिका के कारण श्री श्याम सुंदर में प्रीति है अपने आप में प्रीति नहीं है तो ऐसी रथ में ललता उज्ज्वल श्री किशोरिया ये उज्ज्वल रस श्री ललता में जो विराजमान है ललता आदि में वह भावोल भावोल्लास का उज्ज्वल रस है जबकि श्री श्याम के प्रति जो उनकी प्रीति है वो प्रीति स्थाई भाव की कोटि की होगी ऐसे ही जहां पूरा जो यूथ की संरचना और यूथ की प्रीति का जो तारतम्य है तार्तम्य का मतलब ऊंचा नीचा होना किस्म प्रीति ज्यादा किस्म प्रीति कम ऐसा जो प्रेम जहां पर तारतम्य से युक्त प्रेम विराजमान है ऐसे वृंदावन की हम वंदना कर रहे हैं यहां पर वृंदावन की वंदना करते हुए संपूर्ण यूथ की रचना और उसके स्थाई भाव की विभिन्न विचित्रताओं को संकेतित कर दिया गया आश्चर्य आनंद रंगम जहां आश्चर्यमय अनंग का रंग अनंग का अपू उल्लास विराजमान है अनंग की विभिन्न चेष्टाएं जहां पर विराजमान है निशवा खेलनाशक्त राधा जहां दिन रात खेलने में आसक्त होकर के श्री राधे का विराजमान तो अनंग रंग के साथ में श्री राधिका जहां पर आश्चर्य रूप में खेलने में आ सकते हैं रंग का तात्पर्य है रंगे रंगम रागे रण नाट्य रंग शब्द राग के अर्थ में आता है रण के अर्थ में आता है और गायन या नाट्य के अर्थ में रंग शब्द का प्रयोग उष्म होता है जहां पर रंग शब्द का प्रयोग किया यहां पर प्रेम में परस्पर प्रतिस्पर्धा और शिव वृंदावन की जितनी भी लीला है उस लीला में तो झगड़ा ही झगड़ा प्रियालाल कभी शांति से बैठेंगे नहीं परस्पर झगड़ा ही करते रहेंगे तो यहां पर रण विराजमान है यहां पर राग माने परस्पर प्रीति की आसक्ति विराजमान है और यहां पर नृत्य रंग राग ये विराजमान है तो रंग शब्द के तीन अर्थ रंग शब्द माने रण रंग शब्द माने रंग कलर और रंग माने राग ये तीन परिपूर्ण रूप से विराजमान है और तीनों की परिपूर्णता तीनों के मिश्रण के कारण ही यहां रस का जिस वृंदावन में अत्यंत उल्लास प्राप्त हो रहा है ऐसे दिन दिन रात खेलने में आसक्त होकर के जहां अनंग रंग अनंग के गा, गायन में अनंग प्रेम के कारण युद्ध में और प्रेम के रंग को बढ़ाने के लिए विभिन्न जो रस उन रसों के रंग को युक्त करके जहां विभिन्न लीलाएं प्राप्त हो रही हैं ऐ साजो श्री वृंदावन है कृष्णव रत्येकृष्णव मम समय शील वृंदावन तक श्री श्री राधा कृष्णव जहां पर राधा कृष्ण दोनों के दोनों खेलने में आसक्त होकर के विराजमान हैं प्रत्येक तृष्णव जो परस्पर एक दूसरे के माधुर्य का आस्वादन करते हुए सेवा करने में ही आसक्त होकर के विराजमान है रति में ही जो एक मात्र सकते हैं रति का मतलब है प्यारे को सुख देना इस बात की अभिलाषा में जहां प्रियालाल दोनों विराजमान हैं ऐसे श्री वृंदावन मेरे हृदय में स्फुरित हो तो जहां पर श्री वृंदावन एक कमल के समान है उस कमल के समान जो वृंदावन उस वृंदावन के तीन स्वरूप हैं वृंदावन का एक स्वरूप है बंद वृंदावन उस कमल के बाहर जो वृंदावन है उस वृंदावन का नाम है कहीं बंद वृंदावन इस बंद वृंदावन में बीच में जो कमल का कोश है वो कमल का कोश श्री प्रिया लाल का अपना नुकुंज होकर के विराजमान है और जहां केवल श्री राधिका और राधिका का पढ़कर ही एकमात्र प्रवेश करता है और कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता है उसके बाद में आठ पत्र हैं श्री वृंदावन योग के उन आठ पत्रों में आठ जो सखीगण उनकी कुंजें अपूर्व से विराजमान है और जहां आठ पत्र मिलते हैं वो आठ पत्र मिलते हुए जहां पर विराजमान है वो मंजरियों का स्थान है जय जय मान धन्यवाद जय जय नमन देहर लाल जय जय जय आपको आशीर्द के विशिष्ट आपको आशीर्वाद जय जय जय बहुत अच्छा महाजी को बड़ा अनुग्रह श्री आपके शक्ति शक्त संचार प्राप्त करके श्री वृंदावन की महिमा का कुछ गायन कर रहे हैं ये पंद्रहवा श्लोक है श्री वृंदावन महिमा अमृत का पूर्वधान सस्त पाद द्वारा और इसमें जहा परकर का वे विवेचन कर रहे हैं कि परकर वैशिष्ट आदि परकर के वैशिष्ट्य के कारण ही वस्तु का वैशिष्ट्य है और श्री वृंदावन में चार प्रकार के परकर हैं एक परकर है दास परकर दूसरा शख्स तीसरा बासल और चौथा मधुर परकर एक पांचवा परकर भी है वो है शांत परकर परंतु शांत परकर ब्रिज का परकर नहीं है ब्रिजवासियों के संबंधी गण जो कहीं काशी से आए हैं ब्रिज के जो ब्राह्मण हैं, उनके रिश्तेदारी में जो कहीं काशी से आए हैं या कहीं उज्जैनी से जो आए हैं ऐसे उज्जैनी काशी के जो ब्राह्मणगण हैं वे जब ब्रिज में आते हैं तो वे श्री कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखते हैं कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखना इसका नाम है शांत भक्ति परंतु तो ब्रह्म को कृष्ण के रूप में देखना इसका नाम है शुद्ध ज्ञान शांत भक्ति और कृष्ण जो ज्ञान इन दोनों में अंतर यह है कि ब्रह्म कृष्ण है यह है ज्ञान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है यह है शांत शांतरती तो ब्रिज के जन्मों में कहीं भी यह भाव नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है कृष्ण हमारा लाला है यह भाव ब्रज में विशेष रूप से विराजमान परंतु तो जो बाहर के लोग हैं वे कृष्ण को ब्रह्म रूप में भी परमात्मा रूप में भी ईश्वर रूप में भी दर्शन करते हैं कर्तुम अतुम अन्यता कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर के रूप में ब्रह्म के रूप में श्री शंकराचार्य भगवतपाद जैसे निरूपण करते हैं कि परिच्छेद सामान्य अत्यंताभावत्त जो पदार्थ है अद्वैय ज्ञान तत्व तो स्वजातीय विजातीय स्वगत इन तीन भेदों से शून्य होकर के जो वस्तु विराजमान है तो स्वयं सिद्ध भेद शून्य जो पदार्थ वो ब्रह्म है ये बाहर के लोग ऐसा विचार करते हैं और वो श्री कृष्ण ईश्वर हैं ये भी ब्रज के लोग विचार नहीं करते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयी अपराष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर ये जो ईश्वर का स्वरूप है ये बाहर के जो लोग हैं नंद नंद बाबा के पुरोहितों के रिश्तेदार जो समझी और नाना मामा के यहां के कोई लोग होंगे वे लोग श्री कृष्ण को परमात्मा या ईश्वर या ब्रह्म करके वे मानते हैं तो कृष्ण को ब्रह्म करके मानना परंतु कृष्ण के साथ में उनकी भी प्रीति है इसलिए उनकी प्रीति शांत रति कहलाती है तो एक प्रकार है शांतरती का दूसरा प्रकार है वह है दास नंद भवन के जो चित्र पत्रक इत्या इत्यादि जो दास हैं, वे मन में विचार कर रहे हैं कि हम बाबा की प्रजा हैं और श्री कृष्ण राजकुमार हैं, इसलिए राजकुमार के कल्याण की भावना रखना और उनकी सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है तो जहां लौकिक सद्बंध भाव एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी का यह बड़ा प्रिय शब्द है में संपूर्ण प्रेम के के के सार रूप रूप में केंद्री के रूप में केंद्रीय भाव उन्होंने एक शब्द दिया एक फ्रेज दिया और वो है लौकिक सद्बंध भाव लोक में जैसे किसी अपने संबंधी के प्रति सदबंध भाव होता है ऐसा सदबंध भाव श्री कृष्ण में कृष्ण प्रति रखते हैं परमात्मा के रूप में नहीं ये हमारे यजमान के पुत्र हैं इस भाव से वो लौकिक जो भाव है उसके कारण कृष्ण के साथ में भी प्रीति रखते हैं इसलिए उनका नाम वे दास भक्ति के अधिकारी हैं तो एक हुआ शांत भक्ति शांत भक्ति का परकर जो आगंतुक है दूसरा यहाँ का जो स्थायी परकर है वह स्थायी पढ़कर लौकिक सद्बंध भाव को रखता है लौकिक सद्बंध भाव चार रूपों में कहीं प्रकट होता है सख्य, और मधुर इनमें करते हुए मधुर भाव में जो पांच प्रकार के रस हैं, वे उसी प्रकार स्थापित हो जाते हैं पांच प्रकार के भाव वैसे ही आ जाते हैं जैसे पंचीकरण प्रक्रिया में पृथ्वी में आते आते जैसे पांच गुण उपस्थित हो जाते हैं ऐसे ही कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता पालनेता ज्ञान और कृष्णार्थ सर्व समर्पण देह आत्मा का भी आत्मा देह का भी कृष्ण के लिए समर्पण ये पांच भाव मधुर भाव में आकर के विशेष रूप से अवस्थित होते हैं इन पांच भावों से युक्त होकर के शिव वृंदावन विराजमान इनमें मुक्ष जो भाव है वो मुख्य भाव है सर्वोत्तम भाव वह मधुर भक्ति का भाव है तो जैसे कमल है कमल का जो कमल कोश है वह कमल कोश है श्री ब्रष्वानंद ने महाभाव स्वरूपा श्री राधिका आजादनी शक्ति उनकी सार रूपा जो मादनाक्ष भाव उसके भाव को धारण करने वाली जो किशोरी जो है उन किशोरी का जो अपना क्रीड़ा का स्थल है वह हो गया कमल कोश का श्री वृंदावन योगपीठ श्री गोपाल यंत्र उस गोपाल यंत्र के कमल कोश का जो भाग है वह है श्री मुख्य वृंदावन जो पंच योजनात्मक होकर के जहां हम विराजमान है पंचक्रोशात्मक होकर के पांच कोश का होकर के जो विराजमान हैं वह यह मूल वृंदावन हो गया इस मूल वृंदावन के बाहर ही आठ कमल पत्र जैसे विराजमान एक एक कमल पत्र के ऊपर फिर आठ आठ कमल पत्र और आठ आठ कमल पत्र के ऊपर फिर आठ आठ कमल पत्र इसी प्रकार श्री किशोरी जी की आठ मुख्य प्रिय नर्म सखी और उन आठ प्रिय नर्म सखियों की पुनः आठ आठ प्रिय नर्म सखी और उनकी पुनः आठ आठ प्रिय नर्म सखी इस प्रकार से महा कमल के रूप में महापद्म के रूप में श्री वृंदावन योगपीठ परिपूर्ण रूप से विराजमान इनमें मुक्ष जो कमल है कमल पत्र उन मुख्य कमल पत्र में श्री किशोरी जी की ही इच्छा शक्ति रूपा इच्छा रूपा जितनी भी अष्ट सखी रण है वे विराजमान हैं, पूरी अशक्त आल्लादनी पूरी आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनुप वे इच्छा रूपा रूपी जो सखी हैं वे सखी अष्टकमलों के रूप में विराजमान हैं और उन सखियों की अनेक अनेक इच्छाओं का जो विस्तार है वो ही उनकी उपसखी होकर के विराजमान तो सखीगण श्री प्रियालाल की इच्छा रूपा होकर के वे विराजमान हैं वे अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रही हैं इन सखीगणों में भी दो प्रकार के भाव विराजमान है जो प्रिया कृष्ण के प्रियागण है उन प्रियागणों में दो प्रकार के भाव विराजमान है कहीं भाव है कि प्यारे मैं तेरी हूं और कहीं भाव है प्यारे तू मेरा है श्री चंद्रावली जी में श्यामचंदर के भाव के भाव है कि प्यारे मैं तेरी हूं और उनका जो प्रेम है वह घृत है घी अपने आप में मीठा नहीं होता और घी की प्रकृति शीतल है जबकि श्री राधारणी का जो भाव है वो राधानी का भाव है मधुस्नेह प्यारे तुम मेरा है ये भाव वहां पर प्रधान है और धंग शास्त्र में शहद की जो प्रकृति है वह उष्ण है और शहद को मीठा करने के लिए कहीं चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है वो स्वतः ही मीठा है ऐसे ही श्री राधिका में श्याम सुंदर के प्रति विलास करने की अभिलाषा नित्य नित्य नव नव, नव लीलाओं में प्रवृत्त करने की अपनी ओर से अभिलाषा है और श्याम सुंदर को अपनी ओर से लीला में वे प्रवृत्त कराती है जबकि श्री चंद्रावली जी श्याम सुंदर जैसा चाहेंगे उस रूप में वे मैं तेरी हूं इस भाव को धारण करके घृतस्नेह को धारण करके श्री चंद्रावली जी श्याम सुंदर की लीला में स्वयं सम्मिलित होती हैं श्याम सुंदर को सम्मिलित कराती नहीं है परंतु तो राधारानी श्याम सुंदर को अपने में सम्मिलित कराती हैं क्योंकि वे मधुस्नेह होकर के विराजमान है हाँ तो इस कमल के बाहर की जो भूमि है वो कमल के बाहर की भूमि हो गई वह कहलाएगी वृंदावन वो वृंदावन का कुंज भाग और मूल कमल से जो किंजल निकल रहे हैं चारों वो ही कहलाएंगे वन वृंदावन जहां वन वृंदावन में दास सख् वासल्य मधुर ये चारों रस परिपूर्ण रूप से विराजमान है और उसके बाहर फिर गोचारण की भूमि है और उन गोचारण की भूमि के बाद में फिर कंकनाकार श्रीमद यमुना विराजमान है वर्तमान में भी श्री वृंदावन के स्वरूप को यदि देखा जाए तो वृंदावन में तीन और यमुना जी वृंदावन को घेरे हुए विराजमान केवल नैत्य का जो भाग है वो केवल खुला हुआ है छठीकड़ा की तरफ का वृंदावन बना, के तीन और विराजमान है तो उसकी भावना जो की गई वो यही की गई कि कंकणाकार यमुना जैसे हाथ का कंगन केवल एक तरफ से खुला हुआ है फिर तो उसको दबा लिया जाता है ऐसे ही श्री वृंदावन वह श्री यमुना से परिवेषित होकर के विराजमान है उस वृंदावन में इस प्रकार चार जो परकर हैं वो विराजमान है वृंदावन भागवत में कहा गया वृंदावनम संप्रविश सर्वकाल काल सुखावहम गोपी गोप गवाम सेव्यम पुणियादित तरण विरोधम श्री वृंदावन का एक स्वरूप है केवल गोपियों से सेवित वह है श्री नुकुंज वृंदावन जहां पर स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष ये चारों प्रकार की गोपियों का जहां प्रवेश है वो हो गया केवल गोपियों के द्वारा सिर्व वृंदावन इसके बाद में दूसरा है गोपी गोप इन दोनों के द्वारा सिर् वृंदावन वो है श्री कामबन श्री अः गोवर्धन जहां मधुर का भी प्रवेश है और जहां सक्ष पर्कर का भी प्रवेश है गोपी गोप दोनों से दो एक तीसरा वृंदावन है जो गोपी गोप गवाम इन तीनों से, से भी है। वो श्री बरसाना और श्री नंदगाम और जितने भी गाय हैं वो भी विराजमान मान वहां पर चार रसे हैं वात्ल्य दास्य सख और मधुर चारों रसे गोष्ठ में विराजमान है तो वो हो गया गोपी गोप गवाम तीनों से से वृंदावन जिसको हम गोष्ठ कहेंगे और एक वृंदावन हो गया जो केवल गोप और गाय इनसे ही सेभ्य है वो है सुदूर गोचारण की भूमि भांडी रट इत्यादि जहां मधुर प्रीति का प्रकरण नहीं जाएगा केवल सखा और गाय इनको चराते हुए ही श्री श्याम सुंदर जाएंगे इस तरह से श्री पुराण में जैसा अनुरूपण किया गया कि पंचयोजन से बनम में देहरूप कम ये वृंदावन मेरा देहरूप है और ये पंच योजनात्मक है अर्थात श्री लीला बिहार की जो भूमि है नित्य अष्टकालीन लीला बिहार की जो भूमि है वो पांच योजन की है और वर्तमान में भी देखा जाए तो वर्तमान वृंदावन से जहां विराजमान है वहां से लेकर के और गोवर्धन काम्बन तक की जो भूमि है वो पंच योजनात्म की है एक योजन में होते हैं बारह किलोमीटर और पंचयोजन का मतलब बारह पंच साठ साठ किलोमीटर का तो अभी भी जो विस्तार है वो साठ किलोमीटर का है श्री वृंदावन वृंदावन कुंज वृंदावन नुकुंज वृंदावन और निवृत नुकुंज वृंदावन चार रूपों में शिव वृंदावन विराजमान है जो वृंदावन है वहां पर सभी प्रकार विराजमान है उसको हम गोष्ट कह सकते हैं जहां पर दास सख्य बासल मधुर सभी प्रकार विराजमान वो वृंदावन होकर के विराजमान है वृंदावन का दूसरा जो स्वरूप है वो कुंज वृंदावन उस कुंज वृंदावन में प्रिय नर्म सखाएंगे और श्री मधुर प्रीति का जो परकर है वो वहां पर विराजमान होगा तीसरा है नुकुंज वृंदावन इस नुकुंज वृंदावन में श्री स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष केवल मधुर परकर विराजमान होगा वो होगा नुकुंज वृंदावन और एक है निवृत निकुंज वृंदावन जो श्री किशोरी जी के मोहन महल रूप में ही विराजमान हैं और वहां स्वरूप श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक विराजमान हैं तो इस पद्य में श्री वृंदावन के यही चारों स्वरूपों को समेकित करते हुए कंसोलिडेट करते हुए उस वृंदावन के स्वरूप का यहां निरूपण किया गया कि क्रीड़त कृष्ण प्रिय कि जिस वृंदावन में माने ये वन वृंदावन बन में श्री कृष्ण के प्रिय सखागण दासगण भी विराजमान हैं वहां पर सुबल इत्यादि मधुर का परकर भी विराजमान है और जहां पर अद्भुत आभिर बाला वे भी विराजमान है अर्थात और मधुर इन दोनों भक्तों की दोनों रसों की बालागण भी विराजमान हैं यत्र राजा राधा और इन बालाओं में भी श्री श्रीज भी विराजमान हैं जहां पर श्री ब्रश्वानंद ने राशेश्वरी शीर्ष किशोरी जो आप क्रिया करती हुई विराजमान है क्योंकि वो जो परतत्व है उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि परतत्व अपनी कूटस्थ स्थिति में कभी भी वह चेष्टा और गुणों से हीन है कूट स्थिति में भी पढ़कर चेष्टा और गुणों से युक्त होकर के रह सकता है और जब चेष्टा गुणों से युक्त है तो वो स्वस्वरूप में कहीं क्रीड़ा कर सकने में भी समर्थ है ऐसी स्थिति में स्वस्वरूप में क्रिया करते हुए वो जो परतत्व है ज्ञान है वही कहीं आश्रय विषय दो स्वरूपों को धारण करके अपने रस का आस्वादन सहज रूप में ग्रहण कर सकता है अतः श्री प्रिया लाल की ये जो लीला यह स्वस्वरूप में लीला है यह कहीं मायक रूप में भी या अध्यास के कारण किसी आवरण के कारण वो लीला नहीं है पर तत्व अपने आप में भी कहीं और गुणों से युक्त होकर के विराजमान हो सकता है तो स्वस्वरूप में क्रिया करते हुए वो आश्रय विषय दो वस्तुओं को के स्वरूप को धारण करके उसका आस्वादन करेगा अन्यथा स्वरूपभूत आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु तो प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं होगी प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए वो आश्रय विषय दो स्वरूपों में सदा विराजमान होकर के वह अपने आनंद का प्रकट आस्वादन स्वयं भी करता है और वह दूसरों को भी आस्वादन उसके कराने में समर्थ होता है ऐसे श्री अभिर् बाला उनके साथ में यत्र राधा रतिमय श्री राधिका विराजमान है श्री राधिका की मुख्य गति श्री श्याम सुंदर के प्रति है वे ही मुख्य आश्रय होकर के विराजमान है और ललता उज्वल श्री किशोर और उनकी श्री राधिका की ही सुंदर इच्छा रूप जितनी भी सखीगण है वे सखीगण भी जहां विराजमान है ललता आदि उज्ज्वल रस से युक्त है उज्जवल का तात्पर्य है कि जहां सेवा ही सुख बन जाए इसका नाम है उज्ज्वल अनुज्वल उसे कहेंगे जहां सेवा करके बदले में सुख चाहा जाए, वो है अनुज्वल जहां सेवा अपने आप में सुख है, है। उसका नाम है उज्जवल तो सेवा ही सुख इस भाव को धारण करने वाला जो उज्जवल भाव है उस उज्ज्वल भाव को धारण करके श्री किशोर युग विराजमान हैं। ताजी बेकार भ्रम दिन दुर्ल आवे तीन को भाग कहत नहीं आवे बेकार क्या है तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख मेरे पास यह है बेकार और भ्रम मैंने जाने कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इन दोनों वस्तुओं को छोड़ करके जहां प्रियालाल की सेवा की जाए वो सेवा ही सर्वोत्तम होकर के बिराजमान और वृक्ष की जो प्रीति है वो उज्ज्वल इसीलिए है कि उसमें और भ्रम नहीं इसलिए उसका नाम उज्ज्वल दिया गया उज्ज्वल कहा गया कि सेवा ही अपने आप में सुख है जो घी परोस रहा है उसको अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है उसके हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे ऐसे ही श्री प्रिया जी जब शाम सुंदर की सेवा कर रही हैं, श्याम सुंदर जब प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं तो उनको सुख की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी सखी युगल की सेवा कर रही हैं, तो सुख की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी सुख और सेवा दो अलग अलग वस्तु न रहे हैं जहां एक हो जाए तादात्म्य बंद हो जाए उसका नाम ही है अपूर्व से उज्ज्वल रस वो अपूर्व उज्जवल रस वहां पर विराजमान है तो मोदन राधा ललता भी उज्ज्वल श्री किशोर श्री किशोरी ये श्री किशोरी श्री किशोरी कहने का तात्पर्य है किशोरी कोई अलग पदार्थ नहीं है एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संयकम एक ही वस्तु आश्रम विषय बन करके वहां विराजमान है आश्चर्य नंग रंग गई उस समय आश्चर्यपूर्वक अनंग रंग से युक्त होकर के भी विराजमान है अनंग का तात्पर्य है कि जहां रोम रोम सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो उसका नाम है अनंग प्रेम जो कहियत तो मन फुर काम कहत रच रंग और अंग अंग व्यापक रहे पाकों कहत अनंग जहाँ शांत रूप में सोए रूप में कोई भाव रहे उसका नाम है प्रेम हृदय रूपी एक सरोवर है और उसमें जल शांत है यह हो गया स्थाई भाव के रूप में रहने वाला प्रेम परंतु उसमें एक कंकर डाला तो उसमें आवर्त आई और आवर्त आकर के चेष्टा आई वो चेष्ट आई हो गई काम तो हमारे ब्रिज में प्रेम गोप रामायण काम इत्य गमक प्रथान गोपियों का जो प्रेम है उसका नाम काम कह दिया गया तत्त्वतः काम नहीं है काम में निःसुख भावना होती है प्रेम में प्यारे को सुख देने की भावना है परंतु ब्रिज में प्रेम की जगह काम काम की जगह प्रेम और काम ये दोनों एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं मदन मोहन कहकर के ब्रिज के कामदेव कहकर के श्री श्याम सुंदर को प्रस्तुत किया जाता है परतु तो वहां कहीं भी, भी निज स्वार्थ नहीं है तो जगत में उल्टी बात है जगत में काम ही काम है परंतु तो उसको प्रेम कह दिया जाता है तो जगत में काम को प्रेम कह दिया जाता है, है। और दिव्य श्रीमद वृंदावन में वहां पर जो प्रेम है उसको काम कह दिया जाता है जगत में काम को प्रेम कहा जाता है कि वो उससे प्रीति कर रही है वो उससे प्रेम कर रहा है है काम परंतु उसको प्रेम नाम दे दिया जाता है परंतु दिव्य लोक में जो प्रेम है उसको चेष्टा की सामान्यता के कारण काम कह करके संबोधित कर दिया जाता है ऐसा वो प्रेम विराजमान है तो आश्चर्यमय अनंग रंग अनंग मने जहां पर विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं विराजमान है हैं वो चेष्टा नहीं रोम रोम जहां चेष्टा करने के लिए सेवा करने के लिए प्रवृत्त है इसलिए ऐसा जो अनंग वो आश्चर्य में होकर के विराजमान आश्चर्य कहने का तात्पर्य है कि तो उसमें कभी भी तृप्ति नहीं है मिलत मिलत मिलवो चहे मिले मिलन की भूल मिले रसिकवर रंग छिन्न बाढ़ फूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं फिर भी मिलना चाह रहे अनंत काल से मिलन हो रहा है परंतु शिव प्रिया जी उनसे यदि कोई पूछे तो उनका उत्तर होगा बोले अभी अभी तो श्याम सुंदर इसी क्षण तो आए हैं नयन भर करके उनको देख तो लू तो जगत में उपयोगता ह्रास है पर तो यहां पर उपयोगता का ह्रास नहीं है यहां पर प्रतिक्षण नित्य नूतनता की प्राप्ति ये आश्चर्य तो आश्चर्य आश्चर्य अनंग वहां पर विराजमान है आश्चर्य कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण जहां पर नित्य नूतनता की प्राप्ति हो मिलते मिलते मिलना चाह रहे हैं इसलिए आदि न अंत बिहार को शिव का जो बिहार है उसका ना आदि है न कहीं अंत है ऐसा वो अपूर्व रस विराजमान है तो ये आश्चर्य हुआ कि प्रतिक्षण नित्य नूतनता की प्राप्ति उसका स्वभाव होकर के विराजमान है और वह रंग होकर के विराजमान जिस रंग में अपूर्व नृत्य है जिस रंग में झगड़ा है युद्ध है जिस रंग में अपूर्व नित्य नूतनता का वैचित्र है क्योंकि अमरकोश में रंगी शब्द का अर्थ किया गया रंगे रागे रणे नृत्य रंग शब्द राग में आता है रण के अर्थ में आता है नृत्य के अर्थ में आता है रंगमंडप कहते हैं रंग रंग कहते हैं तो नृत्य के अर्थ में वो आता है तो यहां पर रण भी निरंतर विद्यमान है प्रियालाल निरंतर झगड़ा करेंगे और झगड़े में ही इनकी प्रीति बढ़ रही है नया रंग भी विराजमान है नित्य नूतनता भी विराजमान है और नित्य राग वो भी से विराजमान है तो आश्चर्यान रंगम अहो, अहो अहो ये अहा शब्द का जो प्रयोग है वो यही कहता है कि उसका वर्णन कर सकने की सामर्थ्य हमें नहीं है क्योंकि हमारे पास में जो एकमात्र बल है वह भाषा का है और भाषा के बल को यदि देखें तो भाषा का बल सीमित है कहा आ और हा में हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर है आ और अंतिम अक्षर है हा तो भैया मेरे पास में तो शब्द है नहीं इसलिए कहीं आओ हा के बीच में तुम्हारे पास में कोई शब्द हो तो तुम उनका प्रयोग कर लेना इसलिए अहो कह करके अह कह करके मानो कह रहे हैं कि जहां वाणी भी कहीं असफल हो जाती है ऐसे आह आह शिवृंदावन का जो रस है वह अद्भुत होकर के विराजमान है निश निशवा खेलना शक्त राधा कृष्ण जहां निशिदिन श्री राधा कृष्ण खेलने में आसक्त होकर के विराजमान हैं यद्यपि न दूजो भाव एक सेज के सुख बिना सब राजन को राज प्रिय सखी जहां लाल को सेज के सुख के बिना कोई दूसरा राज दूसरी भावना नहीं है परंतु यदि शैया बिहारी होगा तो वृंदावन का जितना भी वैभव है वो सब सेवा के अनुपयोगी हो जाएगा सेवा मैं उसका कहीं विनियोग नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति में वे नज में भी विराजमान हैं गोष्ठ में भी विराजमान हैं गोचारण करते हुए भी विराजमान हैं परंतु तो उनका ध्यान लगा हुआ कहा है जो नित्य विहार है वह श्री प्रिया जी के चरणों में ही प्रिया के चरणों के नक्के माधुर्य में ही श्री श्यामचंद्र का निरंतर बिहार लग रहा है इससे नृत्य विहार का तात्पर्य केवल शैया बिहार नहीं है नित्य विहार का तात्पर्य शैया विहार की अनुस्मृति निरंतर निरंतर प्रियालाल के हृदय में सदा बनी रहती है उसी का नाम नित्य विहार है तो खेलना खेलनाशक्त राधा कृष्णव दिन रात खेलने में आसक्त होकर के वे राधा कृष्ण विराजमान हैं प्रत्येक तृष्णव कृष्ण को कैसे सुख मिले इसकी ही उनको एकमात्र तृष्णा है परस्पर सुख देने की ही एकमात्र कृष्णा विराजमान हैं ऐसे मम समय दाम श्रील वृंदावन अंतर मेरे हृदय में वे श्रील वृंदावन श्री को प्रदान करने वाले प्रेम रूपी मधुर आनंद को प्रेमानंद को प्रदान करने वाले ल का अर्थ है दान श्रीमाने प्रेमानंद उसका दान करने वाले शील वृंदावन वे मेरे ऊपर सदा सदा कृपा करें वृंदा शब्द का तात्पर्य है श्री राधा रानी जहां की अधिश्वरी हैं उनके द्वारा अवन जहां रक्षा की जा रही है ऐसा जो वृंदावन है वो मेरे हृदय में स्फुरित हो वृंदा का तात्पर्य है श्री वृंदा देवी श्री वृंदा देवी जहां की मालिनी हो करके जिस वृंदावन की सुरक्षा करते हुए और जिस वृंदावन का पालन करते हुए विराजमान हैं वे शिव वृंदा देवी मेरे ऊपर कृपा करें उनके द्वारा अवन रक्षित जो वन है वो वृंदावन हुआ अथवा वृद्धातु आती है वर्ण करने के अर्थ में जिनको राधारानी ने वन किया है उनको अपने चरणों में स्थान दिया हम बड़े भाग्यशाली हैं हमको राधा ने चुना होगा इसलिए शिव में हमको स्थान प्रदान किया तो जो चुनीदा लोग हैं उन चुनीदा लोगों को ही शिवराधानी कृपा कर करके स्थान देती हैं अतः वृद्धातु जो है उनमें दन प्रत्यय लगकर के वृंद शब्द बना है उसका अर्थ होता है कि जो चुने हुए लोग हैं वो चुने हुए लोग ही शिव में आ आसक्ति रख सकते हैं जिनके ऊपर श्री किशोर की कृपा है वे ही श्री वृंदावन में परम आसक्ति रख सकते हैं अथवा वृंद का तात्पर्य है असुर वृंद असुर वृंदों का जहां पर अवन जहां विनाश होता है भक्त विरोधी वस्तुओं का जहां विनाश होता है उसका नाम वृंदावन हो करके विराजमान अथवा वृंद का तात्पर्य है रसिक उन रसिक का जहां अवन करते हुए विराजमान है जो स्थान उसका नाम वृंदावन ऐसा जो वृंदावन है चुने हुए लोगों का स्थान जहां पर भजन की बाधाएं अपेक्षाकृत अपने आप दूर हो जाती हैं जहां पर भजन के अनुकूल वातावरण पर्यावरण अपने आप सहयोग में प्राप्त हो जाता है ऐसा श्री वृंदावन मम समुदयता मेरे हृदय में उदित तो हो आगे करे हैं स्वच्छं स्वच्छ स्वच्छ में मधुर राम सी काी विमलगिगुहा निर्भाते वस्तु श्री वृंदारण्य तदपिहासा हा हम श्री दिव्य वृंदावन की बात तो अलग जो दृश्यमान वृंदावन है उस दृष्यमान वृंदावन की भी महिमा का प्रकट वृंदावन की महिमा का भी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भले अवतार काल के बाद में श्री कृष्ण आप अप्रकट हो गए हो तो कृष्ण का गोलो गमन कहीं अंतर्धान हो ना वो तो शास्त्रों में वर्णन किया गया परतु वृंदावन का गमन कहीं वर्णन नहीं किया गया किसी शास्त्र में वृंदावन यही विराजमान है अपनी प्रकट लीला के बाद में कृष्ण कहीं गए होंगे परंतु वृंदावन विराजमान है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा आ गया इसलिए वो वस्तु दिख नहीं रही है परंतु वस्तु नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं है वृंदावन यहां पर विराजमान है और विराजमान होने पर प्रत्यक्ष रूप से श्री वृंदावन की जो दिव्यता है वह अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंशों में कुछ डिग्रीज में वह अपने आप प्रकट हो ही जाएगी इसलिए प्रकट वृंदावन का आश्रय ग्रहण करना ही चाहिए वही प्रार्थना कर रहे हैं कि भले हमको नहीं दिख रहा हो परंतु कुछ ना कुछ उसका प्रभाव अभी भी दृष्टिगोचर है धीरे धीरे काल के प्रभाव से आज स्वरूप बदलता बन, जा रहा है आज से बहुत पहले श्री व्यास जी वो कह रहे हैं कि हाय कटत वृंदावन वृंदावन कट रहा है मथुरा खुद रही है वृंदावन कट रहा है फिर भी अरे मैं क्यों जीवित हूं वृंदावन की तो उस समय भी रोना वो, रोते रहे हैं वे ये महापुरुष वृंदावन की उस आज से 500 वर्ष पहले जब उस वृंदावन की साढ़े पांच वर्ष पहले जब वृंदावन की उस दशा का दर्शन करके प्रकट वृंदावन की दशा का दर्शन करते हुए रोते रहे हैं तो आज हो रहा हो तो काल के प्रभाव से कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु वस्तु वह कहीं विद्यमान है ही और जो विद्यमान वस्तु है उस विद्यमान वस्तु का कहीं ना कहीं प्रकाश बाहर आएगा ही उसका जो करंट है वो तो कहीं गया नहीं है इसलिए विद्यमान जो वृंदावन उसकी महिमा कहीं घटती नहीं है उसकी महिमा कहीं रुकती नहीं है तो स्वच्छ स्वच्छंद अति मधुर रसा निर्झरात अंब जहां पर स्वच्छ जल विराजमान है स्वच्छंद जिस जल को कहीं रोका नहीं गया कहीं बांध नहीं बांधे गए हैं ऐसे स्वच्छंद जल जहां पर अति मधुर रस निर्झरा अत्यंत मधुर रस जहां निर्झर के रूप में बह रहे होंगे हम लोगों को तो सुलभ नहीं है पर तो उस समय कही सुलभ रहे होंगे और उनका दर्शन कभी कभी सुलभ हो जाए कलो ना आ जाए तब तो जी खूब निर्मल हो गई दर्शनी थी वो शोभा चाहिए जो, तो वो ही कह रहे हैं स्वच्छंद स्वच्छंद मेवाति मधुर अति मधुर रस निर्जरात अम्ब पातुम रस के निर्जर जहां पर बह रहे हैं ऐसा जल जहां पर पीने के लिए सही सुलभ है अपनी बाल्यवस्था में देखते थे यमुना जी में कैसी कलोल करते थे घंटों पड़े रहते नित्य यमुना जी कितनी बिल्कुल निर्मल नीचे की रेती दिखे ये श्री जी का स्वरूप था परंतु ठीक है काल के प्रभाव से परंतु वस्तु कहीं नहीं गई है जो चिन्ह में है वो तो यहाँ विराजमान है और उसकी जो ऊर्जा वह तो सर्वदा प्राप्त होगी तो स्वच्छम स्वच्छंद में परम स्वच्छ जो जल निर्जरों का वो अंब पातुम पीने के लिए विराजमान है उपभोक्म स्वादुन कामम सकल तर तले क्षीर्ण पर संति और जहां भोजन करने के लिए सुस्वादु सुंदर फल विराजमान है और फल नहीं है तो क्षीर्ण पत्राण संति सूखे पत्ते भी हैं सूखे पत्ते भी खाते होंगे वे तपस्वीगण और सूखे पत्थर चवा करके कहीं तपस्या करते होंगे ध्रुव जी के चरित्र में वर्णन आया श्रीमद भागवत में ध्रुव सूखे पत्ते चबा करके अपने तप कर रहे हैं तो सूखे पत्ते चबा करके जहां पर वो भी भोजन की सामग्री श्री वृंदावन रसकों को साधकों को निरंतर प्रदान कर रहे हैं और कामम निश्चित बातम जहां पर पर्याप्त मात्रा में सोहानी वायु प्रवाहित हो रही है वायु के तीन गुण बताए गए हैं शीतल मंद और सुगंध ये तीन गुणों से युक्त जहां वायु साइज में विराजमान है विमल गिर गृहा व्यस्त निर्वाध और जहां पर निर्मल गुफाएं पर्वत की वो विराजमान हैं नवास करने के लिए श्री द्वितीय स्क में श्रीमद भागवत में कहा गया कि अरे भैया क्या गुफाएं रुक गई हैं क्या क्या वृक्षों ने फल देना और परोपकार की प्रवृत्ति का त्याग कर दिया है क्या इसलिए चिंता मत करो सब कुछ त्याग करके कहीं गोविंद के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करो तो यहां पर शिव वृंदावन उसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल भूमि होकर के विराजमान है श्री वृंदारण्य बेतक तदपि यद जेहा शाम ऐसे श्री वृंदावन विराजमान है श्री का तात्पर्य है श्री श्याम सुंदर से अभिन्न स्वरूप होकर के वे श्री वृंदावन विराजमान है ये श्री शब्द स्वरूप का वाचक होकर के विराजमान धाम और धामी इन दोनों में अंतर नहीं है श्री ही वृंदावन होकर के विराजमान है ऐसा जो वृंदावन तो श्री शब्द विशेषण न होकर के स्वरूप का वाचक है यहां ऐसा जो श्री वृंदावन है उस वृंदावन को यदि मैं जिहा छोड़ने की इच्छा करता हूं तो हा हथोस हा तो में हाय हाय धिक्कार है धिक्कार है ऐसे वृंदावन का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा आगे कह रहे हैं महाप्रेमां बोधे यदनु, सार यद प्रेमाम बोधे मधुर मधुरम द्वीप बल मुनीन्द्राण ब्रंदे कलित रन महो तदे तद तेहांतावधिवासम समदिवासम मे श्री वृंदावन महाप्रेमाबोधे जन अनुपम सारम श्री वृंदावन महाप्रेम के समुद्र होकर के विराजमान है वृंदावन के लिए कोई दूसरे स्थान की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यदि किसी दूसरे से तुलना करेंगे तो उपमान काव्य शास्त्र की दृष्टि से सर्वदा श्रेष्ठ होना चाहिए अन्य हीन उपमान का हीन उपमानता का काव्य दोष आ जाएगा क्योंकि वृंदावन से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु उत्तम है ही नहीं इसलिए श्री वृंदावन अनुपम हो करके विराजमान है उनकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती है शास्त्र में उपमान सर्वदा उपमे की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है जब यह कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है तो अपने आप ही ये भाव कहीं प्रकट होता है कि चंद्रमा श्रेष्ठ वस्तु है जो श्रेष्ठ वस्तु है उससे कम श्रेष्ठ वस्तु की तुलना दी जाती है हीन वस्तु से कभी भी तुलना दी जाएगी हीन वस्तु से तुलना दी जाएगी तो वो काफ्य का दोष हो जाएगा वृंदावन से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती है इसलिए शिव वृंदावन सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान महाप्रेमां बोधे यदुप अनुपम सारम श्री वृंदावन प्रेम रूपी समुद्र के परम परम सार होकर के विराजमान है तत्त्व होकर के विराजमान है यद मलम हरि प्रेमां बोधे मधुर मधुरम द्वीप बलेम यद अमलम श्री वृंदावन दोषों से रहित होकर के विराजमान अर्थात उनमें कहीं भी श्री वृंदावन में विनाश का जो दोष है वह नहीं है लय विक्षेप का दोष श्री वृंदावन में नहीं है यदि श्री वृंदावन अमल होकर के विराजमान अर्थात जो सत्व रतंभ इनके जो दोष हैं वे श्री वृंदावन में नहीं है सत्वम लघु प्रकाशक उपस्तम चलम च रज गुरुवार तम प्रदीपवत तो सांख्य सांख्यशास्त्र कहते हैं सांख्यकार में श्री ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण का गुण लक्ष, लक्ष्य लक्षण क्या है सत्वगुण की विशेषता क्या है सत्वम लघु कि वह फूर्ति को प्रदान करता है जाग जाते हैं सत्वगुण की धानता हो जाती है तो शरीर में फूर्ति आ जाएगी प्रकाशकम सत्वगुण प्रकाशक होता है और इष्टम माने सुख देने वाला होता है ये तीन गुण सत्वगुण के सत्वम लघु प्रकाशकम और इष्टम रय गुण के दो गुण हैं उपष्टम्भकम और चलम उपष्टम्भकम माने ढांकने वाला और कहीं कुछ चंचलता उसको प्राप्त करने वाला ये रज का गुण है और गुरु और भारण में गुरुम और आवरण में आवरण करना ये तमोगुण के तीन गुण हैं परंतु ये तीनों गुण प्रदीप वार्ते ही तीनों जब मिलेंगे तब जाकर के कार्य होगा एक भी गुण हट जाएगा तो दूसरा गुण कार्य नहीं कर सकता है जैसे दीपक में दीपक का पात्र भी चाहिए दीपक की बत्ती या ईंधन भी चाहिए और ज्वाला भी चाहिए तीनों हैं तो दीपक कार्य करेगा अन्यथा दीपक कार्य नहीं करता है ऐसे ही तीनों गुण मिलकर के ही सदा कार्य करते हैं पंच श्री वृंदावन क्योंकि त्रिगुणात्मक नहीं हैं, चिन्हमय हैं। इसलिए चिन्मय होने के कारण जोगुण तमगुण के जो दोष हैं वो वृंदावन में नहीं हैं इसलिए अमलम शिव वृंदावन अमल हो करके विराजमान जहां विशुद्ध सत्व कहा गया उस विशुद्ध सत्व को ठाकुर जी को विशुद्ध सत्व कहा गया वैकुंठ को विशुद्ध सत्व कहा गया इस विशुद्ध सत्व के दो प्रकार से व्याख्या की जाती हैं एक व्याख्या की जाती है रजोगुण तमुगुण नहीं है इसलिए शुद्ध सत्व है परंतु व्याख्या वैष्णव आचार्यों ने स्वीकार नहीं की उन्होंने कहा कि रजोगुण तमोगुण के बिना सत्वगुण काम ही नहीं कर सकता है क्योंकि तीनों गुण मिलकर के ही कार्य करते हैं इसलिए विशुद्ध सत्व का तात्पर्य रजोगुण तमोगुण से रहित सत्व न मान करके कोई अलग चौथी वस्तु मानना चाहिए कि वह विशुद्ध सत्वात्मक होकर के योग माया का विस्तार होकर के विशुद्ध सत्व का विस्तार होकर के तो विशुद्ध सत्व को प्राकृत न मान करके विशुद्ध सत्व को माना जाएगा कहीं लादनी संधि संबित इनका जो स्वरूप है वो श्री वृंदावन धाम है तो परम आल्हाद में श्रीमद वृंदावन विशुद्ध सत्वात्मक चित शक्ति स्वरूप में उसे कहीं स्वीकार किया जाएगा तो तक को त्रिगुणात्मक न मान करके कहीं अलग करके ही चित शक्ति का स्वरूप ही एक चौथा अलग स्वरूप माना तो श्रीमद् श्रीमदावन चित शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान है प्राकृत सत्व इनका वृंदावन में इस पे आ, उस लीला भूमि में प्राकृत सत्व का भी प्रवेश नहीं है वह विशुद्ध का ही वहां प्रवेश है जिसको चित शक्ति कहा गया और जो चित्त शक्ति कहीं आनंद ज्ञान और सत्ता इन तीनों शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान है सच्चे आनंद रूप होकर के जो शक्ति विराजमान है उससे श्री वृंदावन बने तो अमलम वृंदावन अमल है हर प्रेमाम बोधे मधुर मधुरम द्वीप वलम श्री प्रेम रूपी समुद्र के ये मधुर में भी मधुर दिव्य द्वीप द्वीप है जैसे द्वीप अस्तित्व का लीला की भूमि होता है इसी प्रकार मधुर मदोर मधुरम द्वीप बलेम श्रीमद वृंदावन प्रियालाल के सुंदर द्वीप होकर के विराजमान है लीला की भूमि होकर के विराजमान है भूमि के बिना सुखद जो लीला वह संभव नहीं है इसी प्रकार श्री वृंदावन उनके बिना प्रियालाल की सुखद लीला संभव नहीं है मुनिन्द्राणाम वृंदम कलित तरसम वृंदावन महो शुक इत्यादि जो मुनिंद्र हैं उनके वृंदे हैं कलित वृंदावन महो इस वृंदावन ने शुक्र आदि जो मुनिंद्रगण हैं उन मुनिंद्रों के द्वारा भी वृंदावन में जो रस का समूह है उस रस के समूह का आस्वादन प्राप्त किया वृंदावन के जो रस है उसका श्री मुनिंद्र ने भी मुनिंद्राणाम वृंद ही कलित रस वृंदावन महो जिस रस का आस्वादन किया गया है तेहानता दिशत में हे श्री वृंदावन मुझे देहांत तक मुझे यहां निवास प्राप्त हो देहांत का तात्पर्य एक देह को त्याग करके दूसरे देह की प्राप्ति नहीं है देहांत का तात्पर्य है जन्म मृत्यु का संसरण जहां निवृत्त हो जाए वो वस्तु मुझे प्रदान कर देहांतावधि मुझे वह वस्तु कृपा करके वृंदावन में निवास प्रदान करें अर्थात जहां पुनः देह की प्राप्ति न हो उस मोक्ष की स्थिति तक मुझे उस उसमद वृंदावन में निवास प्राप्त हो मोक्ष के कई प्रकार निरूपण किए गए ब्रह्मसूत्रों में मोक्ष का एक स्वरूप निरूपण किया गया कि जहां पर अभिभागे न दृष्टत्वात्थ ब्रह्म है कि परतत्व से अभिभाग हो करके अभेद हो करके दृष्टि की प्राप्ति हो मोक्ष का एक स्वरूप है कि परत में जाकर के सायु प्राप्त हो जाए अभिवाह की प्राप्ति हो मोक्ष का एक स्वरूप मोक्ष का एक दूसरा स्वरूप है कि संपद्य चाविर भाव कि ब्रह्म में पहुंचकर के ब्रह्म तत्व में अवस्थित होकर के वहां संपद्य चाविर भाव वहां पर अपने स्वरूप को कभी कभी प्रकट करते हुए भी दिखाया जाए क्योंकि वैष्णव आचार्य जो हैं वे इस बात को स्थापित करते हैं कि मोक्ष में भी ब्रह्म के साथ में पूरी तरह से सायुज नहीं है जीव यदि नित्य है तो मोक्ष की स्थिति में जीव का जीवत्व पूरी तरह से तटस्था शक्ति रूपता उसकी समाप्त नहीं होगी वह कहीं विराजमान होगा और उसकी स्थिति कैसे होगी ब्रह्म कह रहे हैं उस स्थिति का वर्णन करते हुए संपद्य माने ब्रह्म में पहुंच गए और आविर्भाव जैसे चांदी की थाली में एक कोई चांदी का ही सितारा है कुछ भिन्न कोटि का चांदी का सितारा है ऐसे ही स्वरूप शक्ति में जो जीव है वह कहीं तटस्था शक्ति से युक्त होकर के वहां पर विराजमान है एक बेल नहीं है ये दूसरी स्थिति हुई तीसरी जो स्थिति है कि जहां पहुंच करके श्री लीला शक्ति जीव को कोई दूसरी वस्तु शरीर प्रदान कर दे और ठाकुर से की सेवा करते हुए जीव विराजमान हो ये एक तीसरी स्वरूप है तो मोक्ष के भी तीन स्वरूप कहीं कूटस्थ सायुज्य हो करके विराजमान हो ना कहीं अपने स्वरूप को रखते हुए भी ब्रह्म में स्थित होना परंतु तो सेवा सुख नहीं है ब्रह्म में लीनता तो है सेवा सुख नहीं है सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए कहीं पार्षद देह प्राप्त करके प्रियालाल की सेवा करना तो यहां पर इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पार्षद देह प्राप्त करके श्रीमद वृंदावन में मैं निरंतर निरंतर रहू ये इनकी अभिलाषा है तो तो ये प्राकृत प्राकृत जो उपाधि उपाधि उपाधि है वो तो समाप्त समाप्त हो जाए और के समाप्त होने पर की मुझे प्राप्त हो जाए ऐसा पर मुझे निवास प्राप्त हो और आगे कह रहे हैं कि बापी कोटि अहो दिव्याल मनंताश्चर्य बल्ली द्रुमम नित्यान पतन मृगम बनवा शोभाव्य रत्यद्भुतम दिव्या नेक निकुंज मंजुन तरम ध्यायाम वृंदावनम में चिन्मय जो वृंदावन है उन चिन्मय वृंदावन का ध्यान कर रहा हूं श्री वृंदावन कैसे हैं बापी पूप पूाग कोटि जहां पर अनेक बाबड़ी हैं, अनेक कुआं हैं, अनेक तालाब हैं लीला के जहां विराजमान है बापी कुप तलाग कोटि भी अहो दिव्यामृताभिर योतम और उनमें दिव्य अमृत सजी का जल भरा हुआ है ऐसे दिव्य बापी कुप विराजमान है और फल पुष्प बाटक जहां पर दिव्य फल और पुष्प उनसे युक्त बातिका है श्री वृंदावन तो अप्रकट वृंदावन में भी और दृश्य वृंदावन में भी दोनों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्री वृंदावन वह प्रियालाल के केवल उद्दीपन नहीं है जो रसकों की जो पद्धति है वो श्री वृंदावन को केवल उद्दीपन के रूप में नहीं देखती है बल्कि वृंदावन को एक परिकर के रूप में वृंदावन का दर्शन करती है दोनों में अंतर है काव्य शास्त्र में श्री वृंदावन केवल भाव का उद्दीपन करने वाला वेभाव है जबकि श्री वृंदावन लीला के भीतर वो एक सक्रिय परिकर होकर के सखी होकर के विराजमान है और जैसे एक चेतन वस्तु सेवा करती है इसी प्रकार श्री वृंदावन भी एक चेतन के रूप में एक चेतन परकर के रूप में श्री प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं वृंदावन की बापी कुप ताग यह केवल उद्दीपन मात्र नहीं है बल्कि ये सेवा के एक सचेष्ट परकर हो कर हो करके विराजमान है सचेष्ट अंग हो करके विराजमान है और यही बहुत बड़ा अंतर है धाम की महिमा तभी होगी जबकि धाम को एक चेतन लीला का भाग माना जाएगा लीला का परकर माना जाएगा यदि उसको जड़ प्रकृति मात्र माना जाएगा तो वो भावों का उद्दीपन तो करेगा परंतु उसके प्रति प्रेम नहीं होगा उसकी संरक्षा करने की भावना नहीं होगी उसके साथ में बैठकर के आस्वादन करने की भावना नहीं होगी उसको अपना सहयोगी बना करके उस रसी यात्रा का सहगामी बना करके उसके साथ में सेवा करने की भावना नहीं होगी और श्री वृंदावन की निष्ठा यही है कि श्री वृंदावन को जल न समझो जैसे अपने आप को श्री किशोर जी की दासी समझ रहे हो ऐसे वृंदावन को चेतन समझो ये वृंदावन रहने की मूल आधारभूत वृंदावन को एक जड़ प्रकृति न मान करके वृंदावन को एक परकर माना जाए और जैसे मैं किशोरी जी की दासी हूं इसी प्रकार श्री वृंदावन मेरी एक अग्रवर्तिनी स्वामी है जिनके अनुगत दासी होकर के मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं ये भाव कहीं वृंदावन में वृंदावन के रसकों का जो भाव है वो इस भाव को कहीं धारण करना पड़ेगा तो प्रकृति का जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है वो प्रकृति के वर्णन के साथ में श्री वृंदावन को एक सचेतन सेवा का अंग सेवा का उपकरण मानते हुए सेवा का परकर मानते हुए उपकरण नहीं सेवा का परकर मानते हुए श्री वृंदावन की सेवा की जा रही है तो बापी कूप तराग कोटिव अहो दिव्यामृताभिर युतम श्रीमद वृंदावन बापी कूप तलाग इनसे युक्त होकर के विराजमान है को कहीं पता न लगे इसलिए बात कही जा रही है बापी कूप तड़ग परंतु जो रसिक जन हैं उनकी दृष्टि कहीं अधिक सूक्ष्म होकर के श्री वृंदावन को एक सखी देखते हुए उनके आधार, उनके नयन उनकी नाभि, इनको भी बापी कूप तलाक के रूप में ध्यान करते हुए एक सखी के रूप में शिव वृंदावन का ध्यान करते हुए विराजमान तो वो प्रकृति का वर्णन नहीं है वो वृंदावन सखी का ही मधुर वर्णन संकेत में किया गया क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवा परोक्षम च मियम परोक्ष के रूप में उसका गायन किया जा रहा है दिव्य अमृत से युक्त होकर के विराजमान फल पुष्प दिव्योदाटिक महम जहां पर दिव्य पुष्प बाटिका सुंदर फल विराजमान है और उनके माध्यम से कहीं अपूर्व यवन सखियों का सखियों के अपूर्व श्रीअंग रूपी पुष्प उनकी ओर कहीं संकेत करते हुए शिव वृंदावन के रसिकजन विराजमान हो रहे हैं तो दिव्य उत्फलमन खिले हुए फल पुष्प वाटिका जहां पर विराजमान है अनंत आश्चर्य बल्ली दुर्मम जहां पर अनंत आश्चर्यमयी बल्ली और वृक्ष अपरूप से विराजमान है बल्ली के रूप में सखी वृक्ष के रूप में जितने भी प्रिय नर्म सखा वे जहां पर अपुरुष से विराजमान हैं, तो, तो जोवन फूल श्री महावाणी जी के अंत में कहीं तालका में निरूपण कर रहे हैं कि जोवन फूल बसंत ऋतु जोवन का अर्थ है फूल वृंदावन की शोभा में कहीं फूल शब्द आए तो उसका अंतिम जो मुक्त प्रग्रहवृत्ति से जो अर्थ होगा वह अर्थ होगा यौवन प्रिया लाल का यौवन वृंदावन ने फूल खिल रहे हैं तत्वता फूल नहीं वहां पर मुक्त प्रग्रहवृत्ति से जो अर्थ होगा वो होगा कि शिवप्रिया लाल सहचरी इनका अपूर्व कैशोर प्रकट हो रहा है वृंदावन ने बसंत छा रहा है तत्वतः बसंत का तात्पर्य जहां अपूर्व कईशोर यौवन वही छा रहा है वही और अंत में जाकर के दृष्टि है एक वृत्ति होती है उस वृत्ति का नाम है मुक्त प्रग्रह वृत्ति। इसका बहुत प्रयोग किया गया श्री शंकराचार्य भगवान ने भी शंकर भाषण में उसका खूब कुप्रयोग किया मुक्त प्रग्रह वृत्ति का तात्पर्य है कि घोड़े की प्रग्रह मान्य लगाम घोड़े की लगाम को छोड़ दिया जाए तो घोड़ा जाकर के जहां उसके रुकने का स्थान है वहां पर वो अपने आप जाकर के खड़ा हो जाएगा फिर घोड़े को रास्ता बताने की जरूरत नहीं है घुमा फिरा करके घोड़े की लगाम छोड़ दी और कहा चल बेटा तो उसने कह दिया जो सवार है उसने कहा कि चलो बेटा तो अब उसको रास्ता बताने की जरूरत नहीं है घोड़ा जाकर के अपने अस्तबल में जाकर के अपने आप रुकेगा वहीं जाकर के रुक जाएगा ऐसे ही किसी शब्द को मुक्त रूप में छोड़ दिया जाए कि जहां तक तुमको अर्थ करना हो वहां तक करो तो अंतिम जो अर्थ होगा वो अर्थ जहां रुकेगा वो मुक्त प्रग्रवृत्ति का अर्थ होगा तो मुक्त प्रग्रवृत्ति से फूल का अर्थ होगा श्री प्रियाओं के नव श्रीअंग अंग अंग जहां अपूर्व से विराजमान है यवन का कह, कहीं कहा बसंत तो बसंत शब्द का जो अर्थ होगा वो सारे बसंत के जितने भी अर्थ हैं उनको प्रस्तुत करते हुए अंत में जहां पर के जाकर के रुकेगा वो होगा श्री विश्वान नंद ने उनके श्रीअंग का जो अपूर्व कैशोर जहां प्रकट हो रहा है सौंदर्य उसकी जो आभा प्रकट हो रही है वही जाकर के वो रुकेगा तो बापी कूप तलाग कोटि भी आहो दिव्यां भी बापी कूप का, का ताग ये विराजमान है और उनमें दिव्य अमृत निरंतर भरा हुआ है दिव्योद्यत फल पुष्प वाटक दिव्य फल खिले हुए हैं श्री अंग के थल थल ही अपूर्व फल होकर के विराजमान जहां दिव्य पुष्प वाटिका एक एक श्रीअंग वे श्रीअंग ही पुष्प बाटका के रूप में जहां विराजमान है तो वृंदावन की शोभा में प्रिया की शोभा की ही झलक एक रसिकन दर्शन करता है सखियों की शोभा का दर्शन करता है इसलिए वृंदावन एक जड़ प्रकृति नहीं है बल्कि वह भी लीला की एक सहयोग नहीं सखी होकर के वे है और अनंत आश्चर्य बल्ली ध्रुवम जहां अनंत में बल्ली माने श्री किशोरी जी की सखीगण गोपीगण और द्रुव माने जहां सुंदर प्रिय नर्म सखागण जो राशि के जानने वाले हैं वो जहां पर अपने निकुंज मंदिर में खिल रहे हैं दिव्य अनंत पतन मृगम जहां पर दिव्य अनंत पक्षी विराजमान हैं से बचाने के लिए वर्णन किया जा रहा है में पिक बोल रहे हैं परंतु तो जो मुक्त से पिक का होगा वो कोयल कंठी ये शिवप्रयागर बोल रही हैं ये मधुर कंठी शोभन कथन करने वाले कवित्व की शोभा से युक्त जो शुक्र हैं शोभन कथन करने वाले जो शुक्र हैं वे उस लीला का लाल की माधुरी का वर्णन कर रहे हैं तो जहां दिव्य अनंत पतन पतन माने पक्षी और विराजमान हैं तो है जो अपूर्व शोभा से युक्त होकर के विराजमान हैं वन भवान शोभा भी अत्युतम वन भूमि की अपूर्व शोभा जहां अत्यंत अद्भुत शोभा श्री वृंदावन की भूमि की अर्थात अथवा शिवप्रियागणों की सखी गणों की जहाँ शोभा मुक्त प्रवृत्ति से प्रकट हो रही है अनेक निकुंज मंजुल तरह जहाँ दिव्य अनेक निकुंज अपूर्व रूप से विराजमान हैं ध्यायाम वृंदावनम ऐसे शिव वृंदावन में मैं शिवप्रिया लाल की रूप माधुरी का ही निरंतर निरंतर ध्यान कर रही हूं ध्याम वृंदावनम शिव वृंदावन जो है उनका मैं ध्यान करते हुए विराजमान हूं का का ध्यान का तात्पर्य है कि श्री वृंदावन की मधुरमा का कहीं अंशतः ध्यान करना धारणा ध्यान समाधि तीन वस्तु हैं। धारणा किसका नाम बोलो जैसे भोले को भोड़े को लाकर के अस्तबल में बांध दिया उसका नाम है ध्यान धारणा ध्यान किसका नाम बोले घोड़े की रस्सी को होगा ध्यान समाधि किसका नाम घोड़े को हका जा रहा है फिर भी वो अपने अस्तबल को नहीं छोड़ रहा उसका नाम है समाधि ऐसे ही चित्ते चित्त का देश बंद चित्त से देश योगशास्त्र में धारणा की जो परिभाषा दी गई पातंजलि योग दर्शन में वो धारणा की परिभाषा है चित्त से देश चित्त को जबरदस्ती किसी एक जगह बांधने का प्रयास करना रस्सी से गोले को कहीं अस्तबंध में बांधने का प्रयास करना योग या धारणा किसी वस्तु का समग्र सामान्य चिंतन उसका नाम है धारणा जैसे चित्र है पूरा चित्र एट ए ग्लांस देखा गया यह है धारणा ध्यान किसका कि इसका फ्रेम कैसा है इसका बैकग्राउंड कैसा है इसमें श्री के मस्तक के ऊपर जो मुकुट है वो कैसा है एक एक अंग का ध्यान करना एक एक अंग को चिंतन करना जहां दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों वस्तुओं की प्राप्ति हो त्रिपुटी की प्राप्ति हो उसका नाम है त्रिपट्टी सहित किसी वस्तु को दे, देखना वह है ध्यान और समाधि किसका नाम है जहां पर ज्ञाता, दृष्टा और दृश्य इनके बीच से दर्शन का पर्दा हट जाए ज्ञाता और ज्ञे इनके बीच से ज्ञान का पर्दा हट जाए और त्रिपुटी का लय हो करके किसी वस्तु में अवस्थिति हो जाए वही हो गई समाधि तो श्रीमदावन उनका ध्यान वृंदावन मैं ध्यान कर रहा हूं और ध्यान करने का मतलब है कि ध्याता धे और ध्यान इन तीनों की स्फूर्ति त्रिपुटी की वहां प्राप्ति है और त्रिपुटी सहित उस वस्तु का निरंतर निरंतर स्मरण किया जा रहा है तो श्री वृंदावन में एक परिकर हो करके श्री किशोर जी की दासियों के सखियों के अनुगत जो दासी हैं उन दासियों के अनुगत जो प्राण सखी हैं उन प्राण सखियों के अनुगत ये प्रिय सखी कहीं विराजमान हो प्रिय सखी प्राण सखी का अनुगत ग्रहण करेगी प्राण सखी जो प्रिय सखी है उनका अनुगत जो नित्य सखी है वो प्राण सखी का अनुगत्य ग्रहण करेगी प्राण सखी प्रिय सखी का अनुगत्य ग्रहण करेगी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी का अनुगत्य ग्रहण करेगी प्रिय नर्म सखी जहां किशोरी जी का अनुगत्य ग्रहण करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान होगी ऐसे ध्याम वृंदावन उस वृंदावन का मैं ध्यान करूं और ध्यान करने का मतलब है कि ध्याता ध्यय और ध्यान इस त्रिपुटी के सहित श्री प्रिया इनकी सेवा करते हुए मैं विराजमान हूं यहां पर तन्मात्रिक भानता जो समाधि का लक्षण है वो समाधि का लक्षण तन्मात्रिक भानता कि उस वस्तु के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु का भान हो ही नहीं ज्ञाता ज्ञान इनमें से ज्ञान का पर्दा हटा तो जो ज्ञाता है वो ज्ञे में ही अवस्थित हो जाए ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति से मैं परे हट करके यहाँ ध्याता ध्यय ध्यान इस को संग्रहित करते हुए श्री वृंदावन का ध्यान करूं अर्थात दास्य भाव सहित श्री वृंदावन का मंदिरी भाव सहित श्री प्रिया लाल और वृंदावन इनका सेवन करते हुए मैं विराजमान हूं ऐसे ही श्री वृंदावन आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें बोलो शिव नावन धाम की जय लाली लाल की जय जय जय श्री राधे कृपा करके संशोधन कर लेंगे जो त्रुटि हुई हो उनको क्षमा करेंगे अरे नहीं नहीं, नहीं। बहुत आवश्यक महाराज यही तो <laughs> आशीर्वाद तो चाहिए हमारे मेरा बोली वृंदावन वि हरि लाल श्री वृंदावन धाम की यमुना की गिरिराज महाराज की बलभद्र महाप्रभु की सुभद्रा भगवती की श्री राधा रानी की हर हर श्रीधाम वृंदावन की महिमा वर्तमान में जिनके विषय में पूरा ब्रजमंडल बड़ी आस्था और बड़े विश्वास के साथ ये भाव रखता है कि श्री भट्ट जी श्री अच्युतलाल भट्ट जी वर्तमान में वृंदावन तत्व के विषय में जानने वालों में जितने भी अंतरंग भावों के रसिक ज्ञाता होंगे उनमें अग्रगण्य हैं। इस दृष्टि से ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय श्री भव्य भावानंद जी महाराज ने श्री वृंदावन महिमा श्रवण करने के लिए आपका आश्रय चुना है और मैं उनको तो धन्यवाद दुई और जो भी रसिक जन श्रीधाम वृंदावन की महिमा के अमृत में अवगाहन करने के लिए, क्योंकि तो पान करने की योग्यता जैसे भगवती जी की कृपा के बिना संभव नहीं है तो वैसे ही अवगाहन करने की योग्यता भी संभव नहीं है तो आप श्री ने बताया कि जो शांत भाव के उपासक के वो पर ये जो दूर से आए पूरे संबंध के नाते आत्मीयता रखते हैं ब्रज के साथ बोझे गर्गाचर जी महाराज के संबंध से आए या अन्य अन्य संबंधों से आए या जो यहाँ के नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य महर्षि के संबंध से आए या उज्जैन के संबंध से प्रभावित होकर के आए उन सब के चित्त में जो भगवदीय भाव है श्री कृष्ण के प्रतिवरामी भाव है तो वो अमृत का पान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पर अवगाहन करना सहज हो जाता है तो अवगाहन करने के भाव से अथवा उस अमृत का पान करने के भाव से जो संत भगवान के रूप में जिज्ञासु के रूप में श्रद्धालु के रूप में उपस्थित हैं और मैं तो ग्रह महिमा मई अमृतोपम स्वभाव वाली माँ बैठी है ना सर बीच बीच में मेरी दृष्टि चली जाती वहा तो लगता था जैसे आ, भगवान के भाव में डूबी बहुत बहुत अद्भुत भाव से भरे हुए और मुझे एक बात बहुत प्यारी लगी वृंदावन के स्वरूप का श्रवण तो बाल्यकाल से करते ही आ रहे हैं समझने की चेष्टा भी करते हैं एक तो अहो शब्द का एक नूतन अर्थ मिला अकाराध माने आदि जो जहा कह करके अहा करके निश्द का बोधन कराता हो मेरी वाणी मोख हो गई मैं कह नहीं पाऊंगा कुछ नहीं मेरे पास शब्द नहीं रहे ये अहा शब्द का नूतन वृंदावन का तात्पर्य वृंदस्य भक्त वृंदस्य जत्र अवनम भवति रक्षणम भवति वो भगवान आश्वस्त करते हैं कि आ गए ना अवनिश्चित हो जाओ अब मेरी जिम्मेदारी है एक सामान्य सी संस्था में प्रविष्ट एक भी सदस्य का मान भंग हो तो वहां का स्वामी समझता है मेरा ही मान भंग है इसका पतन हुआ तो मेरा ही पतन है तो, तो सामान्य सी संस्था का कोई प्रमुख अपनी संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक जीव के रक्षण के प्रति सावधान रहता है और उसके तिरस्कार के होने पर मानता है कि तो मेरा ही तिरस्कार है जैसे भारतीय एक खिलाड़ी पराजित होता है तो पूरा भारत हार गया, और एक खिलाड़ी जीत जाता तो पूरा भारत जीत गया तो साक्षात के के क्या सकल चराचर के जो अधिपति भगवान है उनका आश्वासन इतना बल नहीं देगा कि हम आ तो हमारी रक्षा वो करेंगे बस थोड़ी सी सावधानी ये बरतो कि हमारे आचरण के कारण हमारे किसी व्यवहार के कारण हमारे आराधी को हमारे इष्ट को हमारे संरक्षक को न हो जाए हमारे स्वामी के चित में ये ना हो कि ये मेरा सेवक ये मेरी शरण में आया हुआ थोड़ा अनुशासनहीन है श्रीधाम वृंदावन में किसी भी भाव से आ जाओ रक्षा तो करनी होनी कोई है पर हमको थोड़ी सी सावधानी बनती चाहिए कि हमारे जीवन में अनुशासन हो हमारी दृष्टि में हमारी वाणी में, हमारी में हमारी हाथ, के के को बने कि हमारे, स्वामी को हमारे करने में चिंता का भाव आए बाकी तो भाई घर के द्वार पर रहने वाले कुत्ते को भी घर का स्वामी रोटी डलवा देखते तो भाई देखो भूखा तो नहीं है रक्षा तो हो भाई इसमें तो संदेह नहीं है ऐसे महिमा में वृंदावन की कथा जो श्रवण कर रहे हैं और आप जैसे समर्थ वक्ता के माध्यम से सुन रहे हैं ये बहुत अपूर्व आनंद का विषय है हम थोड़ा घाटे में रह गए हम चेष्टा करेंगे कल भी फिर बोली वृंदावन बिहारी गोविंद जय जय गोपाल श्री राम हरिगो श्री रामाण हरिंद गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल हरि हरि हरि को को धाम की महाराष्ट्र की जै। जै।